छुटकारा पाना भी असंभव है इसलिए स्वामी दयानंद जी का सारा का सारा जोर वेतों के अध्ययन मनन और चिंतन पर उनके जीवन में उनके आचरण में देखने को मिलता है और उस निष्कर्ष को उन्होंने हमारे सामने रखा कि यदि कोई व्यक्ति हर स्थिति में अपनी सही समझ बनाना चाहता है तो उसे गलत ज्ञान से नहीं वो सही समझ मिलेगी गलत ज्ञान से तो गलत की ओर रास्ता वो पकड़ लेगा और जैसे पकड़े हुए हैं आज भी पकड़े हुए हैं पहले भी पकड़े हुए थे अज्ञान और अंधविश्वास के कारण से उन लोगों को वे लोग जो स्वार्थी होते हैं जो को सत्य या तो पता नहीं होता या उन्हें सत्य के उन्मुख नहीं करते तो इन लोगों के उस अंधविश्वासी लोगों के आधार पर धंधा चलता रहता है उदाहरण के लिए मंदिर है जड़ पूजा है और बहुत सारी ऐसी चीजें धर्म के नाम पर हम देख सकते हैं जिन पर अंधविश्वास की बहुत गहरी छाप है तो स्वामी जी कहते हैं कि यदि किसी को वास्तव में सुखी होना है यदि वास्तव में अपने मन में उसको शुद्ध ज्ञान की धारा का प्रवाह बहाना है तो उसे निश्चित ही किसी ऐसे तत्व की किसी ऐसे ज्ञान की ओर आना ही होगा उस ज्ञान में कोई मिश्रित मिश्रण ना हो उस ज्ञान में कोई गंदगी ना हो उस ज्ञान में कोई अशुद्धि ना हो और ऐसा अशुद्धि रहित ज्ञान जो है वो वेदी है तो स्वामी जी आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि वेदों के जो अंग हैं यद्यपि स्वामी जी ने इन छह वेदांगों को गिना दिया फिर भी उसी के आधार पर थोड़ा सा वो और आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या अस्सी कहते हैं शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष ये सब मिलकर चौदह विद्या हुई यानी चार वेद चार उप और छह ये चौदह विद्याएं हो गईं इन सब पुस्तकों का अवलोकन करने में बारह वर्ष लगते हैं तो कहते हैं स्वामी जी की अगर इन चौदह विद्याओं को कोई पढ़े नियम पूर्वक पढ़े यानी बचपन से ही वो पांच या आठ वर्ष का बालक इस प्रकार के शिक्षणालय में जाए जहां पर व्याकरण से लेकर के या शिक्षा से लेकर के वेद तक की व्यवस्था हो क्या कह रहे हैं हाँ तो उसको अगर वो मान लीजिए पांच वर्ष का होकर के वो गुरु जाता है वर्ष तो लगते हैं बारह और पांच सत्रह और अगर मान लीजिए वो बुद्धि का है लेकिन तीव्र बुद्धि का भी है तब भी वो पांच और बारह सत्रह यानी बीस वर्षों में यानी पंद्रह वर्षों में वो इन सबको पढ़ सकता है पर इसके लिए धैर्य चाहिए माता पिता का भी धैर्य चाहिए उनके भविष्य के बारे में वो निश्चिंत रहें और नहीं तो कई लोग सोचते हैं कि मैंने तो जो पढ़ा तो पढ़ा उसी पढ़े हुए का खाते हैं उसी पढ़े हुए से अपना पेट पालते हैं अपने बच्चे का पोषण भी करते हैं पर अब अपने बच्चे को वो नहीं पढ़ाना चाहते हैं। उनको लगता है कि इससे बच्चे का भविष्य खराब होगा जिस पढ़ाई ने बाप का भविष्य बनाया और बाप सोचता है कि मेरे बेटे का अगर ये अध्ययन चलेगा तो मेरे बेटे का भविष्य खराब हो जाएगा तो इस तरह के साहस करने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं जो इस विद्या की उपयोगिता समझ करके और अपने बच्चों को या अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को वो ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं ये छह वेदांग और ये मिलकर के चौदह विद्या ही और इन ग्रंथों का दृढ़ अभ्यास करने में करने से बुद्धि में उत्तमता पैदा होती थी तो स्वामी जी एक विशेष बात यहां पर कह रहे हैं कि इन ग्रंथों को क्यों पढ़ना चाहिए यू तो ग्रंथ तो हम आज भी पढ़ते हैं बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं इतिहास पढ़ते हैं नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं विज्ञान पढ़ते हैं अंग्रेजी पढ़ते हैं स्थूल रूप से कुछ संस्कृत भी पढ़ लेते हैं तो इतिहास और जो दूसरे भौतिक विषय है एक तो वर्तमान में जो कुछ हमें पढ़ाया जा रहा है वो संद्यास्पद है वो हास्यापद के साथ साथ संदेहास्पद भी है क्योंकि जो कुछ हम भारतीयों को पढ़ाया जा रहा है वो अधिकांश उसमें झूठा है पक्षपात से युक्त पूरा का पूरा हमें पढ़ाया जा रहा है और जिस विद्यार्थी को बचपन से ही पक्षपात से युक्त कोई ऐसी विद्या का अभ्यास कराया जाता हो तो हम उससे कैसे आशा कर सकते है कि वो विद्यार्थी पक्षपात रहित होगा या उस विद्यार्थी के अंदर शुद्धता आएगी ये संभावना ही हम नहीं कर सकते और आज ही ऐसा ही है तो स्वामी जी एक विशेष लाभ ये कहते हैं कि बुद्धि में इन ग्रंथों को पढ़ने से श्रेष्ठता पवित्रता और ऊंचे स्तर के सोचने की जो क्षमता पैदा हो जाती है वो आधुनिक विद्या के पढ़ने से पैदा नहीं होती है वो रटाते जैसे आप किसी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हो तो वो रटाते हैं पोएम रटाते हैं कद रटाते हैं स्पेलिंगों को र, रटाते हैं बस रटो रटो रटो रटो रटो और सोचते हैं माता पिता कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो जरूर बुद्धिमान होगा लेकिन ऐसा नहीं होता है बुद्धिमान की कसौटी किसी भाषा को पढ़ लेना या किसी भाषा को रट लेने का नहीं है तो बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं यू तो शास्त्रों को भी रट लेते हैं लेकिन बात यह है कि उसको बिना सोचे समझे किसी चीज को पढ़ना किसी चीज को रटवाना ये एक विद्यार्थी के लिए और आचार्य के लिए शुभ संकेत नहीं है तो कहते हैं कि प्राचीन ग्रंथों को या जो ग्रंथों का नाम लिया है उनका अभ्यास करने से बुद्धि में उत्तमता पैदा होती थी इस समय कुछ ऐसा अनुचित शिक्षा प्रबंध का प्रचार हुआ कि इनमें से एक भी विद्या अत्यंत परिश्रम करने पर 24 वर्ष में भी नहीं आती है स्वामी जी अपने वर्तमान समय की चर्चा करते हुए कहते हैं कि इस समय कुछ ऐसी शिक्षा पद्धति बन गई है कि 14 विद्याओं की तो बात छोड़िए ये तो 14 वर्षों में आ जाए यही यही काफी होगा एक बर्थ में एक विद्या पढ़ ले। लेकिन उस समय की भी स्थिति ऐसी थी स्वामी जी के समय में कि शिक्षा पद्धति का विभाजन हो गया था और वो विभाजन दो भागों में हुआ एक तो अंग्रेज जिस शिक्षा पद्धति को चलाते चलाते थे या चलाना चाह रहे थे उसका समर्थन किया समय नहीं नहीं। उन्होंने सबसे पहला स्कूल कलकत्ता में खुलवाया इंग्लिश के उससे और वो अंग्रेजी का समर्थन करते थे यद्यपि महर्षि दयानंद जी महाराज ने भी अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया कि बालकों को दूसरी भाषा का भी अभ्यास कराना चाहिए लेकिन उनका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं था कि दूसरी भाषा का अभ्यास कराने के साथ साथ हम अपनी संस्कृति सभ्यता परंपरा, रीति रिवाज खान पान इन सबको हटा देना चाहिए ये महर्षि का तात्पर्य नहीं था तो जब शिक्षा का विभाजन हो गया और गुरुकुल शिक्षा को कठोरता पूर्वक दबा दिया गया उनके आचार्यों को उनके गुरुकुलों को बंद किया गया उनको दंड दिया गया तो इस तरह की दयनीय अवस्था में किस तरह से कोई शिक्षा पद्धति जीवित रह सकती थी आज तो तो तो आर्थिक शिक्षा पद्धति है किसी तरह से हम कम से कम इसके प्राण निकल जाए उसको जैसे तैसे बनाए हुए हैं दवाई देकर तो आज भी दम तोड़ती आर शिक्षा पद्धति हमारे सामने है, लेकिन इतना जरूर है कि उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी और आज की जो शिक्षा पद्धति है इसमें अभी आर शिक्षा पद्धति की जो जो इसका अस्तित्व है इसकी जो उपयोगिता है आज उसके समय से अभी कुछ बड़ी है जैसे उस समय कोई विश्वविद्यालय नहीं था जिसमें आर्थिक शिक्षा पद्धति का प्रबंध हो या साथ साथ भौतिक विषयों का काव्य अध्ययन होता हो आज जैसे गुरुकुल कांगड़ी है दैनन्द विश्वविद्यालय रोहतक है अजमेर है और भी अनेकों तरह के संस्कृत संस्थान चल रहे हैं, जिनमें ठीक है कुछ अनार्थ भी पढ़ाया जाता है लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा इस शिक्षा पद्धति का वर्तमान जो है वो सुखद है तो कहते हैं कि स्वामी जी के समय बताते हैं कि ऐसी इस इस स्थिति हो गई है कि एक वर्ष कि, कि इनमें से एक भी विद्या अत्यंत 24 वर्ष में भी नहीं आती यानी परसम ना करें तो 24 वर्ष तो में आई है ही नहीं परसम करने पर भी 24 वर्ष में आए में नहीं आती इसका मतलब कि उस समय की इसकी कितनी दुर्वस्था थी इसका स्वामी जी ने यहाँ पर विचार किया है इसका कारण यह है कि केवल तोता पाठ का घोसा घोसाघोस गोश चलता है तोता पाठ आप समझते हैं कि जैसे तोते को पढ़ा दो राम राम तो राम राम रटेगा ओम रटा दो तो ओम बोलना शुरू कर देगा कहते हैं कि शंकराचार्य जी का जिस विद्वान के साथ शास्त्रार्थ हुआ था और वो घर ढूंढ रहे थे पूछ रहे थे कि कहा है, है वो विद्वान उनका घर कहा है तो किसी ने बताया कि जिसके दरवाजे पर तोता संस्कृत बोलता हो समझना चाहिए वही मंडन का में रहा है तो पता लगाते लगाते पता लगा कि वो संस्कृत बोल रहा है तोता तोता संस्कृत बोला ये बड़ी बात है या तो आजकल आदमी संस्कृत नहीं बोल रहे और तोता बोल रहा है वो संस्कृत और आदमी चाहे तो बोल सकता है लेकिन वो भी सोचता है कि संस्कृत बोलने से क्या होगा तो इसलिए वो तोते से भी नीचे गिर गया है तोता कम कम से संस्कृत तो रटा रटाया ही सही कुछ तो दोहराता था, था ना हम तो रटे रटाए भी रटाते अगर हम प्रयास करें तो हम कर सकते हैं इसी बात नहीं है उसमें हम भी दोषी अध्यापक भी दोषी है और कुछ ये भी है कि बच्चे भी नहीं नई आते हैं। उनसे संस्कृत बोलो तो उनको समझ नहीं आता वो ऊपर देखते रहते हैं संस्कृत हम क्या बोला समझ में नहीं आते उनको तो ये एक समस्या है कि नई पौध आ जाती है और पुरानी पौध चली जाती है तो इसलिए नई पौध को नए सिरे से तैयार करने के लिए जब तक कुछ समय आता है और पकने ही वाली होती है तो पकने से पहले फिर वही चली जाती है हम पकने से पहले ओले पड़ जाते हैं वो फिर तो इसलिए हालांकि कई गुरुकुलों में तो कह सकते है कि अनेक गुरूकुलों में संस्कृत का कुछ समय दिया हुआ है कि जिसमें आप संस्कृत ही बोलेंगे जैसे दो घंटे जैसे गुरुकुल वैदिक प्रभात आश्रम में वहाँ दो घंटे संस्कृत है और दो घंटे अंग्रेजी है और शायद हिंदी भाषा का फिर अधिक समय है ऐसे वहां पे है मेरे समय में रोजड़ में भी यही नियम था दर्शनों महाविद्यालय में कि वहाँ आपको संस्कृत ही बोलनी है एक महीना तक तो छूट है आप हिंदी बोल सकते हैं क्योंकि आप संस्कृत से अपरिचित है उस भाषा को आप नहीं समझते लेकिन अब जब आपको कौमदी पढ़ा दी गई है और आप संस्कृत भाषा भाषियों से मिलते भी हैं तो फिर आप बोलें और नहीं बोलते थे तो फिर उसका दंड मिलता था हम दंड खुद ही लिया करते थे आचार्य नियम बना रखा था और शाम को भोजन के बाद एक घंटा आप हिन्दी बोल सकते थे भोजन के बाद आप भ्रमण करते बाकी सारे दिन वार्तालाप बहुत कम हुआ करता था बाहर आने वाले के साथ तो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते लेकिन ब्रह्मचारियों में परस्पर भले ही पंद्रह मिनट बोले कि पांच मिनट बोले संस्कृत में ही बोलते थे तो आचार्य जी के समय में ये नियम था लेकिन अभी पता नहीं वहां क्या स्थिति है तो इस तरह का संकल्प लेकर चलने वाले जो है वो तो कर सकते हैं, नहीं तो ढिलाई चलती रहती है तो कहते हैं कि केवल तोता पाट का घोषाघोस चलता रहता है और रटते रहते हैं बिना समझे रटते रहते हैं और इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली बंद करनी चाहिए स्वामी जी इसके विरोधी हैं स्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार की जो तोता रटन शिक्षा है कोई कह सकता है कि अगर अष्टाध्यायी विद्यार्थी नहीं रटेगा तो फिर वो आगे प्रथमावृत्ति तो किस तरह पड़ेगा ठीक है एक सीमा तक ये रटना ही चाहिए रटना ही पड़ता है लेकिन आगे जाकर के भी बड़ी उम्र तक भी वो रटता ही रहे और समझे नहीं शास्त्रों का मर्म नहीं जाने जैसे चित्तवृत्ति से योगा, रट लिया। पर योग क्या है वृत्ति क्या है, चित्त क्या है निरोध क्या है ये उसको पचास वर्ष में भी समझ नहीं आ रहा वो तो रटा हुआ है एक योग दर्शन याद बोल दी हाँ याद है और तो सुना देगा इसका क्या अर्थ है बोले जी ये तो पता ही नहीं ऐसा होता है तो साथ में उस रटे हुए को उसके मर्म को समझने की भी बुद्धि हमें विकसित करनी चाहिए तो कहते हैं कि ऐसी प्रणाली बंद करनी थी। प्राचीन ऋषियों ने विद्या स्नातक होने को ब्रह्मचारी के लिए केवल 12 वर्षों में सीखी थी स्वामी जी कहते हैं कि विद्या स्नातक के लिए बनने के लिए ब्रह्मचारी के लिए 12 वर्षों में वो सीख जाते थे ऐसा वहां लेख मिलता है और यदि प्राचीन रीति के अनुसार इस समय भी शिक्षा दी जावे तो 12 वर्ष से विशेष समय इस काम में नहीं लगेगा स्वामी जी कहते हैं यदि प्राचीन पद्धति के अनुसार इस समय भी बच्चे को शिक्षा क्रम से दी जाए तो कहते हैं 12 वर्ष से विशेष समय इस काम में नहीं लगेगा यानी 12 वर्ष के अंदर अंदर वो लगभग सब कुछ पढ़ लेगा अब आगे कहते हैं अब कुछ थोड़ा सा विचार छह दर्शनों किया जाता है पहला दर्शन जयमिनी जी का बनाया मीमांसा शास्त्र इसमें धर्म धर्मी का विचार किया है और प्रत्यक्ष व अनुमान इन्हीं दो प्रमाणों को माना है स्वामी जी कहते हैं जैमिनी जी का जो बनाया हुआ मीमांसा दर्शन है इसमें धर्म और धर्मी यानी धर्म क्या है और धर्मी क्या है तो लिया है आदृष्ट धर्म यानी जिसका फल हमने देखा नहीं है आदृश्य फल तो उस आदृश फल के आधार पर पदार्थ और उसके गुण यानि यज्ञ और उस यज्ञ का फल और वाक्यों की संगति और वाक्यों को किस तरह से अर्थ करना उनके वाक्यों की किससे संगति लगाना तो इस तरह से मीमांसा दर्शन में बहुत विस्तार से धर्म धर्मी का विचार किया है और प्रत्यक्ष व अनुमान स्वामी जी कहते हैं मीमांसा में प्रत्यक्ष व अनुमान इन्हीं दो प्रमाणों को माना है धर्म का लक्षण करते हुए उन्होंने वर्णन किया है कि वेद की आज्ञा ही धर्म का लक्षण है कहते हैं वेद की जो आज्ञा है वही धर्म की पहचान है दूसरी पहचानें, पहचानें तो हो सकती हैं, लेकिन उन पहचानों में गलत पहचान भी बहुत सारी हैं। और वेद की पहचान ऐसी है कि जिसमें गलत पहचान की कोई संभावना नहीं है आगे कहते हैं कि दूसरा कणाद मुनि का बनाया वैशिष्टिक दर्शन है इसमें द्रव्य को धर्मी मानकर गुण आदि को धर्म स्थापित करके विचार किया है यानी कणाद मुनिका जो वैशिष्टिक दर्शन में इसमें विशेष की व्याख्या की है जो विशेष है एक तो सामान्य है एक विशेष है जैसे सूक्ष्म भूतों की व्याख्या है उसमें और उसमें छे, छे वो माने हैं द्रव्य कौन कौन से माने हैं द्रव्य गुणकर्म द्रव्य कुण कर्म विशेष सामान्य है ये तो छ पदार्थों की वहां पर फिर व्याख्या है और स्वामी जी आगे कहते हैं कि तीसरा गौतम का बना न्याय शास्त्र इसमें ये विचार प्रारंभ करके धर्मी का धर्म धर्मी का धर्म का, धर्म का, धर्म का धर्मी क्यों नहीं होता परमाण का परस्पर संबंध बतला तो इसमें सोलह पदार्थ तो इस पर कोई कोई ये कहते हैं कि इन शास्त्रों में परस्पर विरोध है यहां पर छह दर्शनों का नहीं हुआ तीन का ही दिया है एक तो सांख छूट गया है योग और वेदांत ये छूट गए कहते हैं इस पर कोई कोई ये कहते हैं कि इन शास्त्रों में परस्पर विरोध है इसलिए पहले विरोध शब्द के अर्थ पर विचार करना चाहिए कहते हैं विरोध कहते किसे हैं पहले ये हम विचारें यदि एक विषय में भिन्न मत का प्रवेश हो तो उसको विरोध कहते हैं कहते हैं एक विषय में अलग कोई विचार रखता है उसको विरोध हम कह सकते हैं जैसे एक कह रहा है कि आत्मा है दूसरा कह रहा है आत्मा है ही नहीं तो ये विरोध है एक कह रहा है कि जन्म होता है दूसरा कह रहा है जन्म होता ही नहीं है ये कह रहा है कि पाप पुण्य जो भी हम अपने मन वाणी और शरीर से कर्मों को करते हैं तो उसमें फल की व्यवस्था है लेकिन दूसरा कहता है कि नहीं पाप पुण्य की कोई व्यवस्था ही नहीं है कौन देने वाला है कोई नहीं देने वाला है अपने आप ही फल मिल जाता है तो इस तरह की एक ही विषय में जब भिन्न भिन्न विचारधाराएं समाज में चलती है तो उसको विरोध कहते हैं लेकिन स्वामी जी कहते हैं आगे परंतु यदि अनेक विषयों के विचार से अनेक विचारों का वर्णन हो तो उसको विरोध नहीं कहते हैं ये छो दर्शन अपने अपने लेखों में चलने वाले स्वामी कहते हैं कि अनेक विषयों के विचार से और अनेक विचारों का वर्णन हो अनेक विषयों के विचार से क्या जैसे छह दर्शन जो अपना अपना विषय लेकर के चले हैं जैसे सांख्य दर्शन है तो शांक दर्शन में जीव और प्रकृति और त्रैत बात में घटा है तो ईश्वर जीव और प्रकृति इन तीन को लेकर के सांघ दर्शन चलता है और उस सांग दर्शन में पूरा का पूरा जो विवेचन है वो प्रकृति और पुरुष का है प्रकृति क्या है पुरुष का पुरुष से आत्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण हो जाता है तो वहां पर उसमें सांख्य दर्शन में इन्हीं की व्याख्या चलती है और उसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन भी आया है लेकिन बहुत सारे लोग सांख्य पर विमत रखते हैं। वो कहते हैं कि सांख्य दर्शन नास्तिकवाद का पोषक है लेकिन स्वयं उसमें एक दो सूत्र ऐसे मिलते हैं कि जिसमें उनकी बात खंडित हो जाती जैसे शाही सर्वविद करता ऐसे आता है ना सर्विश सर्वस करता सर्विश सब कुछ जानने वाला सब कुछ जानने वाला सबका जानने वाला तो वहां पर ईश्वर का संकेत मिलता है मित्र सब कुछ जानने वाला जीव कैसे होगा जीव कैसे सब कुछ जानने वाला होगा इसी तरह योग है तो योग में मनुष्य जीवन को जीने की बहुत सारी विधियां बहुत सारी शिक्षाएं और बहुत सारे सूत्र और ईश्वर को प्राप्त करने के बहुत तरह के उपाय वहां पर बताए गए हैं तो कोई कहे कि सांख तो नास्तिक है नास्तिक का समर्थन करता है और योग ईश्वर का वर्णन करता है तो ये दोनों बातें विरोधी नहीं है जबकि सांख्य और योग दोनों ही समान तंत्र है समान शास्त्र है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते क्यूँकी वहां सांख में भी ध्यान के विषय में ध्यान निर्विषय बना रागो पति ध्यानम राग का नष्ट हो जाना ही ध्यान निर्भ्यम बना मन को एक विषय में लगा देना ईश्वर के विषय में लगा देना यही ध्यान है तो ऐसे बहुत सारे सूत्र वहां सांख्य में मिलते हैं और फिर कोई एक कहे कि सांख्य योग परस्पर विरोध करते हैं दूसरे का तो वो विरोध लगता है, है नहीं इसी तरह वेदांत और उसको देखिए आप वेदांत और वेदांत और मीमांसा तो मीमांसा और वेदांत यानी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा उत्तर मीमांसा क्या है उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन है और पूर्व मीमांसा मीमांसा दर्शन है लेकिन दोनों के सिद्धांत तो बहुत जुलते हैं क्योंकि ब्रह्म को उन्होंने भी स्वीकार किया है। और वेदांत तो में तो सारी ब्रह्म की चर्चा है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मा जन्माद्यता जिससे ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है जिससे सृष्टि का जन्म हुआ है उत, और ये री हुई है और प्रलय होगी इसका कौन है तो स्पष्ट रूप से वहां पर ईश्वर की चर्चा है तो सांख्य योग और वेदांत और मीमांसा और न्याय और वैशेषिक न्याय और वैशेषिक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं वैशेषिक में जैसे मैंने बताया कि वहां छह पदार्थ हैं वहां सोलह माने लेकिन छह पदार्थों मतलब ये नहीं कि वो सोलह का विरोध करता हो वो कहते हैं कि आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो बिना प्रमाण के मत जानिए अब प्रमाण तब होगा जब आपके पास प्रेमे होगा जब प्रेमेय नहीं है तो प्रमाण कैसे होगा प्रमेय का मतलब इस है तो प्रमाण और प्रमे और कहते हैं कि प्रेमे और प्रमाण जब होगा जब इसके पहले जब जब इस जब इसके पहले परमाता होगा परमाता ही नहीं है तो प्रमाण प्रमेय क्या होगा अब प्रमाण भी है प्रमेय भी है प्रमाता भी है लेकिन नहीं है ज्ञान नहीं है तो चारों का, चा, का इसमें एक दूसरे संबंध है प्रमाण प्रमाता प्रमिति ये चारों जब जुड़ते हैं तब हम किसी शास्त्र को समझ सकते हैं तो इस तरह से आज के इसमें प्रसंग में स्वामी जी ने वेदांगों को और दर्शन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है और बाकी की चर्चा कल करेंगे अब शास्त्र देव दौशातिरक्ष शाति पृथ्वी